स्थिर भया शब्दे ही भागा शोक दादू शब्द ही सच पाइए सच के पाने का और कोई उपाय नहीं सोचने से न पाओगे विचारने से न पाओगे लाख सिर को लाख पहेलियां सुलझाओ तर्क जमाओ सिद्धांत बनाओ शास्त्र निर्मित करो नहीं सत्य को ऐसे ना पाओगे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 ठाक कर रहे हैं तार ठीक कस रहे हैं तबलेबाज तबले को ठोक रहा है लोगों को बड़ी हैरानी होती कि क्या कर रहे हो ये घर से करके आ गए होते ये आधा घंटा इसमें खराब करना लेकिन प्रतिपल साज को बिठाना पड़ता है नहीं तो बासा हो जाता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 वो सिर्फ हथौड़ी से ठोक रहे तबले को कस रहे तारों को ओंकार के पाठ को कहा जाता है मैं भी तुमसे कहूंगा एक घड़ी चौबीस घड़ी में निकाली लेनी चाहिए जब तुम कुछ भी ना करो खाली बैठ जाओ औट बंद कर लो जीप को तालू से लग जाने दो रीढ़ सीधी हो और तुम भीतर ओंकार का नात करने लगो ओंकार के नात का भीतर करने का मतलब है तुम ओंठ से आवाज बाहर मत निकालो अंदर ही गुंजाओ लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े ओंठ से ना निकले सुनाई जरूर पड़े तुम्हारे रोए रोए से निकले तुम्हें गूंज बन जाओ बड़ा मीठा अनुभव होता है भीतर जैसे अमृत झरने लगता है थोड़े ही दिनों में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 जैसे शराबी का हिल मैंने सुना है लखनऊ में वाजिद अली के दिनों में ऐसा हुआ एक बड़ा संगीतज्ञ आया और उसने वाजिद अली से कहा कि मैं संगीत तो प्रस्तुत करूंगा लेकिन सर है कोई सिर न हिलािद अली तो पागल था ही उसने का तुम फिक्र मत करो जो सिर हिलाएगा कटवा देंगे गांव में डूडी पीट दी कि जिसने भी सिर हिलाया उसका कट जाएगा इसलिए अगर सिर हिलाना हो तो आना ही मत जहाँ सुनने दस हजार लोग आए होते बड़ा ख्यातिनाम संगीतज्ञ था वहा मुस्कुल से सौ पचास आदमी आए और वो भी ऐसे आदमी जिनको अपने पे भरोसा हठियोग के साधक होंगे या इस तरह के लोग कसरती पहलवान जिनको भी पक्का है भरोसा की सिर न हिलने देंगे क्योंकि खतरा है वो वाजिद अली पागल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 और सामने ही बैठे हैं और संगीतजों को भी दिखाई पड़ रहा है उसने नंगी लिए आदमी खड़े कर रखे थे संगीत पूरा हुआ वो आदमी पकड़ लिए गए और वाजिद अली ने कहा संगीतज को बोलो कटवा दू इनके सर उसने कहा कि नहीं किसी और कारण से मैंने ऐसा कहा था बाकी सबको विदा कर दो अब इनके साथ रात बिताऊंगा यही असली हकदार है सुनने के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 शबदय ही सच पाइए और उस घड़ी में ही सत्य से मिलन सबदे ही संतोष और संतोष उस सत्य की छाया है उसके पहले तुम लाख संतोष की बातें करो तुम्हारा संतोष सांत्वना है संतोष नहीं और सांतवना को भूल के संतोष मत समझना वो तो बड़ी नपुंसक स्थिति है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 पहले तो जिस काम से आया हूं वो निपटाऊं, अभी कैसा विश्राम अभी कैसा भोजन कहीं भोजन विश्राम में भूल ना जाऊं, पहले तो मिलना है द्वार पर ही नचिकेता को यम मिला इस छोटे से लड़के की ऐसी उदम में जिज्ञासा को देखकर यम का हृदय भी पसीज गया वो सबसे कठिन हृदय होना चाहिए क्योंकि मृत्यु का देवता है यम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 ऐसी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई शब्दे ही स्थिर भया शब्दे ही भागा शोक दादू शब्दे ही मुक्ता भया शब्द से ही मुक्त हुआ शब्दे समझे प्राण और शब्द से ही जीवन का रहस्य जाना शब्दे ही सूझे सब शब्द से ही आंख खुली सूझना शुरू हुआ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 सारा संसार फिर उसी शब्द की अलग अलग जोड़ों से निर्मित हुआ दादू शबद बाण गुरु साधके दूर दिशंतर जाई यही लागे सो उबरे सूते लिए जगाई दादू शबद बाण गुरु साधके और उसी ओंकार को गुरु अपनी प्रतिशा पर साधता है उसी ओंकार को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 और फिर ऐसा जलाएगा कि फिर कोई मरना नहीं होता तो वो तीर मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी दादू सबद बाण गुरु साधु के दूर दिशंतर जाए जे लागे सो उबरे और जिसको लग जाता है वो बाण वो उबर जाता सूते लिए चगा इसे थोड़ा समझिए, जो सो रहे उन्हें वाण मार के जगा लिया दो बातें अगर शिष्य राजी न हो और गुरु वाण मारे तो ज्यादा से ज्यादा सोए को जगा सकता है अगर शिष्य राजी हो और गुरु वाण मारे तो उबार ले सकता है पर मुक्ति घटित हो सकती है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 अगर तुम बिल्कुल ना समझो तो तुम फिर करवट लेके सो जाओगे और शायद गुरु को एक गाली भी दे दोगे कि क्यों नहाक नींद खराब कर रहे अपना काम देखो हमें सोने दो। दादू सबद बाण गुरु साध के दूर दिसंतर जायी जिह लागे सो उबरे सूते लिए जगाई सबद सरोवर सुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर वो जो शब्द का सरोवर है वो लबालब भरा है परमात्मा के जल से हरिजल निर्मल नीर दादू पीवे प्रीत सो तिनके अखिल शरीर और जो उसे प्रेम से पी लेते हैं वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं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 मछली सागर में प्यासी कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा वो अचंभा यह है कि मछली सागर में प्यासी वह अचंभा तुम्हारे संबंध में वो अचंभा मैं भी देखता हूं